पातंजल योग प्रदीप समाधि पद सूत्र सैतालीस संगति निर्विचार समापत्ति इन चारों में सबसे बढ़कर है उसका फल अगले सूत्र में बतलाते हैं निर्विचार वैसारध्यध्यात्म प्रसाद निर्विचार समाधि की वैसारध्य प्रवीणता होने पर अध्यात्म प्रज्ञा की निर्मलता होती है व्याख्या वैसारध्य स्वच्छ स्थिति प्रवाहो वैसारध्यम शुद्ध स्थिति का प्रवाह वैसारध्य कहलाता है अध्यात्म आत्मने बुद्धौ वर्तत इत्यात्म इत्य जो आत्मा अर्थात बुद्धि में स्थित रहता है वह अध्यात्म है प्रसाद प्रसन्नता निर्मलता अध्यात्म प्रसाद बुद्धि में जो प्रसन्नता अर्थात निर्मलता रहती है वह अध्यात्म प्रसाद है निर्विचार समाधि की उच्चतम अवस्था में रज तम रूप मल और आवरण का क्षय होने का प्रकाश स्वरूप बुद्धि का सत्वगुण की प्रधानता से रजस्तमस से अनभिभूत अतिरि स्वच्छ स्थिरता रूप एकाग्र प्रवाह निरंतर बहता रहता है इसी का नाम वैसारध्य है ऐसे योगी को प्रकृति पर्यन्त सब पदार्थों का एक ही काल में साक्षात्कार हो जाता है इस साक्षात्कार का नाम अध्यात्म प्रसाद है इसी को स्फुट प्रज्ञा लोक तथा प्रज्ञा प्रसाद भी कहते हैं श्री व्यास जी महाराज इस अवस्था का वर्णन इस प्रकार करते हैं प्रज्ञा प्रसाद मारुष्यासोच्य सोच तो जनान भूमिष्ठानिव शैलस्थ सर्वान्ग्ञो नश्यति प्रज्ञारूपी प्रसाद महल अटारी पर चढ़कर शोक रहित प्राग्ञ योगी शोक में पड़े जनों को ऐसे देखता है जैसे पहाड़ की चोटी पर खड़ा मनुष्य नीचे पृथ्वी पर खड़े मनुष्यों को देखता है यहाँ निर्विचार के अंतर्गत ही आनंदानुगत और अस्मितानुगत भूमिया आ गई हैं संगति अध्यात्म प्रसाद से जिस प्रज्ञा बुद्धि का योगी को लाभ होता है उसका सार्थक नाम अगले सूत्र में बतलाते हैं। रितंभरा रितंबरा प्रज्ञा सच्चाई को धारण करने वाली अविद्यादि से रहित बुद्धि है व्याख्या निर्विचार समाधि की विशारदता से जन्य अध्यात्म प्रसाद के होने पर जो समाहित चित्त योगी की प्रज्ञा उत्पन्न होती है उसका नाम रितंभरा प्रज्ञा है यह उसका यथार्थ नाम है क्योंकि रित नाम सत्य का है और भरा के अर्थ धारण करने वाली के है अर्थात यह प्रज्ञा सत्य ही को धारण करने वाली होती है इसमें भ्रांति विपर्य ज्ञान अर्थात अविद्यादि का गंध भी नहीं होता इस प्रज्ञा के होने से ही उत्तम योग का लाभ होता है जैसा कि शिव्यास जी कहते हैं आगमे ध्यानाभ्यास रसेन ध्याना त्रिधा प्रकल्पयन प्रज्ञा लोकमुत्तम वेद वेदविहित श्रवण से अनुमान मनन से और ध्यानाभ्यास में आदर निध्यासन से तीन प्रकार से प्रज्ञा का संपादन करता हुआ योगी उत्तम योग को प्राप्त करता है सत्य और ऋत में इस प्रकार का भेद समझ लेना चाहिए के आगम और अनुमान द्वारा जो यथार्थ ज्ञान प्राप्त होता है अर्थात कन्सेप्चुअल फैक्ट व सत्य है और साक्षात करने के पश्चात जो यथार्थ ज्ञान प्राप्त होते हैं अर्थात परसेप्चुअल फैक्ट व रित है अर्थात रित का अर्थ साक्षात अनुभूत सत्य है